श्री में वर्से श्री कथा श्रीरामकृष्णकथाममृत परेद अद सोमस मे मस नवम दिवस सप्ताशीतरअाद शतम ख्रृष्टवर्षे ज्येष्ठ से कृष्णद्वितिया नरेन्द्राद मठे सी शरद बाबूराम कालिप्रसदा श्री क्षेत्र गता निरंजनो मातर साक्षात्कर्ता मटर्महोदय सगता भोजनादे अनम मठ से भ्रतर कि विश्रामी वृद्धोपाल संगीतपुस्कां संगीत अनुलिखित करो अपरान्वीद्र उन्मत्व उपायगद कृष्ण से अर्धदधान उन्मादचुषो इव तुषो तारा भ्रमती सर्वे पृवता किं संवृत्त रवींद्र अवदत किंचित सर्वं वच्मी अहम न पुनः गृह प्रत्यार्तिष्येतासघात कि महाशय पंचवर्षीयाभ्यास मद्यम तरह कृते त्यक्तवा अस् अष्टूर त्यक्तवा अस्म विश्वासघाति मठस्य मठ से भ्रत सर्व अवद शांत कें या आगता से रवींद्र अहम कलिकाप्रजन पद आग्छा भक्ता अपृछन तव अपरम वसनाथ क्व ग्रवद सागमन सकर्षण तस्मा अर्ध छिन्नम भक्ता अवदत् तम गंगास्ना यही आगत स्थिरो तथा वार्तापो भ रवींद्र कालिकाता एक अतिसंभ्रां कायकू जनि स्वीकृत वयसा विंशति द्वांशतिर्षदेशीय सैुम श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशर कालीरे साक्षात्तवा तथा तस्शय कृपभाजनम अभूत एकत्रि तत् सबधे न्यवसत स्वभाव अति मधुर कोमल प्रभु अत्यम स्नह्य स्म किंतु अवदत् तौ तो विलंब भविष्य इध कि भोग अस्तान कि भविष्य यदा दस्य सी तदा साक्षा तस् प्रशास्त्री पुष्ह कि शक्नो किंचितित्न्ते सती आरक्षी जन आरक्षीजन आगत बध्ना अदय रवींद्रो गलिका निपति किंतु अने गुण सी दरिद्रति दया ईश्वर चिंता एक अस्त वेश विश्वादघातनी मन्वा अर्धवस्त्रेण मठम स भूय संसार प्रत्यार्तिष्यतेकल रवींद्रो गंगास्नाथ या प्राणिघट्टा कशन भक्त सच्छति तस् महान अभिलासो यराक साधुसंगा चैतन्योदय सैन स्ना स रवींद्र घट्ट सीपस्थान नीतवा त्र मृतदेह संदर्शं प्रवृत्ता किंच अवदत अठ से भ्रतर अंतरा अंतरा एका स रात्र ध्या अच्छे ध्यान शुभकम संसार बोधो रवींद्र त वचन श्रुवा ध्या उप ध्यान अकम कर नसक मन अस्थिर अस्त उम मठ प्रत्यागमन देश प्रकोष्ठे उभ्यां श्री प्रभु प्रणामोंवेदि स भक्त अवदत अस् प्रकोष्ठे मध्य भ्रातरो ध्यान रविंद्री किचि ध्याम उप कि ध्यान अदम न अभवत मणि कि मन कि अति अतो अ तो मने अतो अन्े ध्यान सम्यक न अबत्वीन संसार प्रत्यार्तिश्येत निश्चित परम मन चंचल मणि तथा रविंद्रो मठस्क निभति स्थने दंडास्त मणि बुद्धदेव्याख्या कथय देक संगीत शुवा बुद्धदे से प्रथम चैतन्योदेव अभूत इदान मठे बुद्धचरित तथा चैतन्यचर से आलोचना सर्वदि त गान गाती उपसमिम इच्छा क्व उपसमेय कु क्व प्लम्मा भूयो भूय प्रत्यावर्ते बहुलं क्रंदा हसा क्व सदा चिंतयामी भो तत् नरेन्द्र तारक तथा हरीश कलिका प्रत्या आगम्य अवदन अहो अत्युत्तम भोजन संपन्नम कालिकाता कचिद भक्त गृह निमंत्रण आसत नरेन्द्र तथा मठ से भ्रातर महोदय रवीन्द्र इत्यादय एस्यूना प्रकोष्ठे उपष्टा सी नरेन्द्र मठमे समस्ता वार्ता शुतवा सतप्त जीव तथा नरेन्द्र उपदेश नरेन्द्र गायती गीत छलन रवींद्रम उपदस्त त्यज मोहम त्यज त्यज रे कुमण जाले हितम तदा यांत्र गायती रवीन्द्रित या वचनम ब्रवीति पिबरे अवधूत भूत मत् चषकादरीरस प्रेमरे बाल्यावस्था क्रीडया गता नारीवशगम्रे वर्धक घत कपवायुसक पतिस्में चल्छक्तिन नाभेस्ति कस्तूरी कथम नश्ये भ्रम पशोरे बिना सद्गुरु नर एवं भ्रमति यथा मृगो विहरति वने काका परम मठस्य भ्रातर काली तपस्व प्रकोष्टे उपष्टा सी गिरीश से बुद्धचरित तथा चैतन्यचरित दें नूत पुस्तक संप्रप्ते नरेन्द्र शशि राखाला प्रसन्न मटर्महोदय इत्यादय उपबा सूतन मठागमना शशि अन्य मनसा नक्क श्री प्रभो पूजा से कौती तस् दृष्टि सर्वे विस्मता सी प्रभो रोगसमें रात्रिदिव तथा तस् सेतवा अध्यापी तथा अनन्य मना एक भक्ति सत्सेवा सन सठ मठस्य कचन भ्राता बुद्धचरित तथा चैतन्य चैतन्यचरिता सतानाम सता कौतुकेन चैतन्य चैतन्यचरितामृत पढ़ती नरेन्द्र पुस्तक आचिद्य गृह अवदत् एवम् उत्तमवस्तुनो दृप्वा दुरुपयोगः किं कर्तव्यः नरेन्द्रः स्वयं चैतन्यदेवस्य प्रेमवितरणवार्तां पठति मठस्य भ्राता अहं वच्मि कोऽपि कस्मैचित् प्रेम दातुं न शक्नोति नरेन्द्रः मह्यं परमहंसमहाशयः प्रेम दत्तवान् मठस्य भ्राता अस्तु त्वया किं तत् प्राप्तं त्वया कथम् अवगमिष्यते त्वं सेवकश्रेणिकः ईश्वर सेकश्रेणीक मम सर्वे पाद संवाहन क्यता मित्पर्यता हाष्यम मैया सर्व अवगत हाष्यम इदानंताम्रकूट सोजनम विधेह समसा हाष्यम मठ से भ्रता न सयोजिष्ये समेशाम हाष्यम मास्टर मटर्महोदय स्वागत प्रभु रामकृष्णो मठस्य से भ्रातृत्सु अनेकसु तेजो नीतवा कवल नरेन्द्र मध्ये नएज अंतरे की कामनी कांचन त्यागो मठ मठस्य भ्रतृण साधनम पराह मंगलवासर है मे मस दसमो दिवस अदय महाम वह नरेन्द्रादेव मठस्थ्रातर अद विशेषपेण माता पूजा कुरानी देवाल पुताोणयंत्र होमो भविष्य अनतर बलि भविष्य तंत्रमते होम सेलिदान्यवस्था अस्थित नरेन्द्रो गीता कौती गंगा मणिगङ्गास्नानार्थं गतः रवीन्द्रः छदोपरि एकाकी वितरति शृणोति नरेन्द्रः सतानं स्तव पाठं करोति ॐ मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं चित्तानिनाहं च श्रोत्रजीह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुचिदानन्दरूप शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुर्नवा सप्तधातुर्नवा पञ्चकोषाः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मास्तर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षचिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् इदानीं रवीन्द्रो गङ्गास्नानं समाप्य समागतः सिक्तवसनः नरेन्द्रः मणिं प्रति एकान्ततः एषकृत्स्नानः समायातः इदानीं संन्यासो दीयते चेत् सम्यक् भवेत् मणेः तथा नरेन्द्रस्य हास्यं प्रसन्नो रवीन्द्रं सिक्तवसनपरित्यागार्थम् उक्त्वा तस्में काषावसनम आनीय अदा नरेन्द्र मणि प्रतिदान्यागी वसन पिधेय मणिसहाँ कस त्याग नरेन्द्र काम कांचन त्याग रवींद्र काय वसन पिधा काल तपस्व प्रकोष्ठ गर्जने उपविष्ट मने किंचिध्या